प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर माला भक्ति और उपासना जिज्ञासा गीता में कहा गया है कि पुरुषोत्तम को जानने वाले सर्वभाव से उसका भजन करते हैं सर्वभाव से भजन का क्या अर्थ है समाधान जब पुरुषोत्तम का अर्थात परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है तो यही अनुभव होता है कि सब कुछ परमेश्वर ही है जब परमेश्वर से दूसरा कुछ रहा ही नहीं तो ऐसे ज्ञानी की इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है जब तक यह ज्ञान नहीं होता कि यह सारा जगत एक परमेश्वर ही है तब तक व्यक्ति का भाव रहता है इदम में श्यात इदम में श्यात चणकाश्चमे गोधुमाश्चमय मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए पर जब उसे ज्ञान होता है कि एक परमेश्वर ही सर्व है दूसरा है ही नहीं तो जगत का सारा रहस्य उसे ज्ञात हो जाता है तब जो भाव जगत में अलग अलग बिखरा हुआ है वह एक जगह केंद्रित हो जाता है यही सर्वभाव है सर्वभाव से भजन का अर्थ यही होगा कि एक परमेश्वर को ही सर्व मान कर उनका भजन करना ज्ञानी का यह भजन स्वतः होता है उसे करना नहीं पड़ता जिज्ञासा अन्यश्चितों ये जना पर्युपास तेषा नित्याभियुक्ता योगक्षेम वहाम्य हम गीता इस श्लोक में जो अनन्य चिंतन कहा गया है उसका स्वरूप क्या है समाधान जब तक व्यक्ति के अंदर जगत की कामना रहती है तो वह जो भी करता है देवता या गुरु किसी के पास भी जाता है उस कामना की पूर्ति के उद्देश्य से ही जाता है भगवान के लिए नहीं उसका चिंतन भी जगत विषय ही होता है यह अन्य चिंतन हो गया ऐसा चिंतन जिसमें अन्य कोई चिंतन नहीं है वह अन्य चिंतन हुआ यह प्रसंग गीता के नौवें अध्याय का है इसी का आगे अठारहवें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है जो भी कर्मी है सबकी पूजा पद्धति भिन्न भिन्न होती है परंतु सबको फल भगवान से ही मिलता है त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम्थयंते ते पुण्य माशाद्य सुरेंद्र लोकम असनती दिव्यान यज्ञादियों का आधार लेकर जो देवताओं का पूजन किया जाता है उसका फल भी भगवान से ही मिलता है जिसको जो भी फल मिलता है मूल से ही मिलता है परंतु अनन्यास चिंतन तो इस श्लोक में जिस साधक का संकेत किया गया है उसका भगवान को छोड़कर न कोई अन्य आधार है न अन्य लक्ष्य अनन्य वही है जिसका आधार केवल भगवान है अन्य कोई नहीं प्रायः लोगों की सोच रहती है कि शरीर स्वस्थ है पर्याप्त धन है लोग सम्मान करते हैं रिश्तेदार सहयोग करते हैं तो सब ठीक है इन सब चीज़ों को अपना आधार बनाकर रखते हैं इसलिए इनके ठीक रहने पर मन प्रसन्न रहता है और इनमें से किसी में भी थोड़ी सी समस्या आने पर मन में दुख आ जाता है यह जगत का आधार टूट हमारा आधार भगवान बनाना चाहिए भज ही ज मोहि तज सकल भरोसा मानस साधक जब जगत का आधार छोड़ देता है तो बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मन में विक्षेप नहीं होगा साधक अपने लक्ष्य को हमेशा ठीक रखेगा तो जगत में बिना विक्षेप से रह सकता है और समय आने पर संपूर्ण संसारी आधारों को लात मारकर निकल भी सकता है भरत जैसा चक्रवर्ती राजा भी राज्य छोड़कर तपस्या के लिए जंगल इसीलिए जा सका कि मन की तैयारी पहले से ही थी ऐसे ईश्वराश्रित भक्त का जीवन भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर करता है किसी भी कार्य में उसे लगे कि या भगवान को अच्छा नहीं लगेगा तो उसकी गति रुक जाती है ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं इसे कैसे जाने इसके दो उपाय हैं शास्त्र भगवान की आज्ञा है प्रारंभ में ऐसा भक्त अपने हर व्यवहार को शास्त्र से मिलाता है क्योंकि यदि व्यवहार शास्त्र विरुद्ध है तो भगवान अप्रसन्न होंगे परंतु जब भक्त इस कक्षा को पार कर लेता है तो उसकी भावना ऊपर हो जाती है शास्त्र नीचे रह जाता है वह भाव से ही भगवान की प्रसन्नता अप्रसन्नता को समझ लेता है वह जो भी भजन करता है उसका लक्ष्य केवल भगवान ही रहता है और वह भगवान पर यह भी लादना नहीं चाहता कि वे मुझे दर्शन दे साधक की बुद्धि ने भगवान को वरण कर लिया तब भी शरीर से व्यवहार तो बहुतों के साथ करना पड़ेगा परंतु उसके प्रत्येक व्यवहार में भगवान की प्रसन्नता का भाव अनुच्चित रहता है उसकी प्रसन्नता के लिए यह साधक सब कार्य करता है परंतु इससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो इतने भी चाह नहीं रखता इसी बात को भाष्यकार भगवान ने कहा ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम त्यक्वा गीताभाष्य ऐसा साधक भगवान प्रसन्न हो ऐसी आज्ञा उन पर नहीं चलाता केवल उसकी आज्ञा समझकर सभी कार्य करता है इसका संबंध हमारे कर्तव्य से है उसके ऊपर हमें कुछ नहीं लाजना, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे इस कार्य से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी प्रसन्नता से हमें कुछ लाभ की आशा है अन्यथा ऐसा क्यों चाहेंगे जानकी जी प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती थी एक दिन हनुमान जी ने पूछ लिया कि माता इसे क्यों लगाती हैं जानकी जी ने कहा कि इसे देखने से राम जी प्रसन्न रहते हैं यह जानकी जी का ईश्वरों में दुष्यतु प्रसन्न हो यह भाव नहीं है अपितु ईश्वर प्रसन्नो भवती प्रसन्न होते हैं ऐसा भाव है हनुमान जी ने सुना तो सिंदूर लेकर पूरे शरीर में पोत लिया जिससे भगवान प्रसन्न रहे हनुमान जी का स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है राम का स्वभाव है सिंदूर देखकर प्रसन्न होना ऐसा समझकर उस स्वभाव के अनुसार अपने को ढाल रहे हैं एक बार राधा जी कृष्ण के वियोग से बहुत दुखी होकर भवानी के पास गई और कहा कि आप ऐसी कृपा करें जिससे यह शरीर छूट जाए मुझे जीने की इच्छा नहीं है इतने में एक विचार आ गया कि इससे कृष्ण को कैसा लगेगा वे तो अप्रसन्न हो जाएंगे सोचते हैं ही घबरा कर कहा माता यह शरीर बना रहे इससे कृष्ण प्रसन्न रहेंगे ऐसा चिंतन भाव जिसका बन जाएगा उसकी संभाल तो भगवान को करनी ही पड़ेगी यह आधारभूत अन्य भक्ति आगे चलकर पराभक्ति या ज्ञान में बदल जाती है जिसके बारे में भगवान ने गीता के अट्ठारहवें अध्याय में कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती ना समह सर्वेश भूतेशु मद्भक्तिम लभते परामम भक्त माभिजाती यावान्म तत्वतः तथो मत्व तो ज्ञावा विसते तदनंतरम इस भक्ति में पहुँचने पर भक्त की सीमित अहमता समाप्त हो जाती है वह परमात्मा को स्व से भिन्न नहीं जानता इसलिए वह अनन्य ही होगा यही मुख्य अनन्यता है पहली कोटि का अनन्य भक्त जो परमात्मा को स्व से भिन्न जानता है उसका भी आधार परमात्मा ही है उसका संपूर्ण ममत्व परमात्मा में ही केंद्रित है दूसरी कोटि के भक्त के लिए तो परमात्मा मम नहीं रहता अहम ही हो जाता है ऐसे भक्त का कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं रहता जिसमें उसकी उपासना या भक्ति अनुचित न हो वह तो श्वास भी भगवान के लिए लेता है जब ऐसा भक्त अन्य कोई आधार लिए बिना परमात्मा का अभेद रूप से चिंतन करता है शरीर रक्षा के लिए भी प्रयत्न नहीं करता तब उसकी खोज खबर तो परमात्मा को करनी ही पड़ेगी भज ही ज मोहित तज शकल भरोसा करम सदा तय रखवारी जिम बालक राखई महतारी ऐसे भक्त के योग क्षेम का वहन परमात्मा ही करता है योग का अर्थ उसकी रक्षा के लिए जितना प्रबंध आवश्यक होता है वह सब ईश्वर ही जुटा देता है और क्षेम का अर्थ है उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसकी सतत रक्षा करता है यही यहाँ योगक्षेम वहन का तात्पर्य है कोई संसारी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है